श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग चंद्रा देवी के विचित्र अनुभव गया के स्वप्न को स्मरण करते हुए श्री क्षुदीराम ने श्रीमती चंद्रा देवी की बातों को सुना और उन्हें जो दर्शन मिले थे उसका कारण रोग नहीं भी हो सकता है ऐसा कहकर वे उनको नाना प्रकार से समझाते हुए बोले अब से इस प्रकार के दर्शन तथा अनुभवों की बातों को मुझे छोड़कर और किसी से न कहना श्री रघुबीर कृपा कर जो कुछ दिखाएँ वह कल्याण के निमित्त ही है ऐसा मानकर निश्चिंत रहना गयाधाम में रहते समय मुझे भी श्री गदाधर ने अलौकिक रूप से इंगित किया है कि हमें पुनः पुत्र मुख देखना पड़ेगा श्रीमती चंद्रा देवी देवतुल्यपति देव की इस बात को सुनकर आश्वस्त हुई और उनकी आज्ञाकाननी बनकर पूर्ण रूप से श्री रघुवीर पर भरोसा रखकर घर के काम काज करने लगी इस प्रकार ब्राह्मण दंपति के परस्पर वार्तालाप के बाद क्रमशः एक दिन करके तीन चार महीने बीत गए तब सभी को निश्चित रूप से यह विदित हुआ कि पैंतालीस वर्ष की आयु में छुधीराम की पत्नी श्रीमती चंद्रा देवी वास्तव में पुनः गर्भवती हुई है सर्वत्र ही यह देखने में आता है कि गर्भ गर्भदशा में सभी रमणियों का रूप लावण्य विशेष रूप से निखरता है चंद्रा देवी का भी वैसा ही हुआ धनी आदि उनकी पड़ोसी ने यह कहने लगी कि अब की बार गर्भ धारण कर उनका रूप लावण्य पहले की अपेक्षा अधिक निखरा है उनमें से कोई कोई उन्हें देखकर यह भी जल्पना करने लगी कि बुढ़ापे में गर्भवती होकर जब इतना रूप बढ़ा है तो संभवतः प्रसव के समय ब्राह्मणी की मृत्यु भी हो सकती है अस्तु गर्भवती होने के बाद दिनों दिन श्रीमती चंद्रा देवी को अधिकाधिक दिव्य दर्शन तथा अनुभव प्राप्त होने लगे ऐसा सुना जाता है कि उस समय उन्हें प्रायः प्रतिदिन देव देवियों का दर्शन होता था उनके श्री अंग की पवित्र सुगंध से घर भरपूर हो उठा है ऐसा भी कभी कभी उन्हें अनुभव होता था यह भी सुना जाता है कि समस्त देव देवियों पर उनका मातृ स्नेह उस समय प्रबल रूप से वर्धित हुआ था तब प्रायः वे प्रतिदिन उन दर्शनों तथा अनुभवों की बातों को अपने पतिदेव से कहकर उनके कारणों के विषय में पूछा करती थीं। श्री सुधि सुधीराम जी उन्हें तरह तरह से समझाते थे और उनसे कहा करते थे कि शंका की कोई बात नहीं है उस समय की एक घटना के बारे में हमने जो सुना है यहाँ पर उसका उल्लेख कर रहे हैं श्रीमती चंद्रा देवी एक दिन अपने पति देव के समीप भयभीत होकर पहुँची तथा उनसे कहने लगी देव शिव मंदिर के सम्मुख ज्योतिर्दर्शन के दिन से बीच बीच में मुझे इतने देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा संख्या नहीं है उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जिनकी मूर्ति तक को भी मैंने चित्र में भी नहीं देखा है आज मैंने देखा कि एक हंस के ऊपर चढ़कर एक देवता का आगमन हुआ देखकर मैं डर गई धूप से उसका मुँह लाल हुआ देखकर मुझे कष्ट होने लगा मैंने उसे बुलाकर कहा अरे हंस पर बैठने वाले देव धूप से तेरा मुँह सूख गया है मेरे घर में कल रात का भींगा हुआ भात रखा है उसे खाकर कुछ सस्ता जा इस बात को सुनकर हंसते हुए वह न जाने कहाँ हवा में अदृश्य हो गया मुझे फिर दिखाई न दिया ऐसी कितनी ही मूर्तियों को मैं देखती रहती हूँ पूजन या ध्यान के समय ही उनका दर्शन मिलता हो यह बात नहीं है किंतु सहज हालत में जब तब उनका दर्शन होता रहता है कभी कभी मैं देखती हूँ कि वे मनुष्याकार से मेरे समक्ष आते हुए हवा में लीन हो जाते हैं तुम ही बताओ मुझे ऐसे दर्शन क्यों हो रहे हैं क्या मुझे कोई रोग हो गया है कभी कभी मैं यह सोचती हूं क्या मेरे ऊपर गोसाई का आवेश हुआ है श्री सुखलाल गोस्वामी के दिवंगत होने के बाद विभिन्न प्रकार के आकस्मिक उत्पाद उपस्थित होने के कारण ग्रामवासियों की यह धारणा हुई थी कि वे गोस्वामी अथवा उनके वंश के कोई व्यक्ति मरने के पश्चात भूत बनकर गोस्वामियों के घर के सामने वाले बकुल वृक्ष पर रहते थे इसलिए उस समय किसी को कोई दिव्य दर्शन मिलने पर लोग इस विश्वास के प्रभाव से यह कहा करते थे कि अमुक व्यक्ति पर गुस्साई का आवेश हुआ है अतः सरल हृदया चंद्रा देवी ने भी उस समय ऐसा कहा था तब श्री श्रुधीराम जी गया धाम में देखे हुए स्वप्न का वर्णन कर उन्हें समझाने लगे कि अब की बार पुरुषोत्तम को गर्भ में धारण करने का उन्हें परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है एवं उनके पुण्य स्पर्श के प्रताप से ही उन्हें ये दिव्य दर्शन मिल रहे हैं इन बातों को सुनकर पति पर असीम विश्वास रखने वाली चंद्रा देवी का हृदय दिव्य भक्ति से पूर्ण हो गया एवं नवीन शक्ति से शक्तिशालिनी हो वे निश्चिंत हो गई इस प्रकार दिन पर दिन बीतने लगे एवं श्री क्षुधीराम जी तथा उनकी पवित्र स्वभाव संपन्ना गृहिणी दोनों ही श्री रघुवीर के चरणों में पूर्ण रूप से शरणागत हो दिन जिनके शुभागमन में उनका जीवन दैवी भक्ति से पूर्ण हो उठा था उस भगवान को पुत्र रूप में देखने की आशा से समय बिताने लगे